और लुटेरों को पकड़ने के लिए सबसे पहले उनके सरदार को पकड़ना होता है और इन लोगों का सरदार है नंदू नंदू को पकड़ने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि ये साला दिखता कैसा है ये सोचकर विक्रांत ट्रक चलाते हुए ही नंदू की फोटो को सर्च करने लग गया जब उसने अपने फोन में नंदू की फोटो देखी तो पता चला की नंदू तो काफी स्मार्ट और हैंडसम से दिखता है उसकी दोनों भौं आपस में मिली हुई थी ऐसे में अगर वो भीड़ में भी खड़ा हो तो भी उसे आसानी से पहचाना जा सकता था दरअसल जब गैरेज पर उन लोगों से विक्रांत की फाइट चल रही थी तब विक्रांत ने गैरेज के मालिक प्रतीक के अलावा किसी का भी चेहरा नहीं देखा था ऐसे में उसे अभी ये भी नहीं पता था कि नंदू इस टाइम इन दोनों ट्रक में है भी या नहीं और अगर है भी तो ये भी नहीं कंफर्म है कि वो किस ट्रक में बैठा हुआ है विक्रांत अभी भी तेजी से ट्रक की स्पीड बढ़ाता वो ट्रकों के जस्ट पीछे चल रहा था इस वक्त विक्रांत के दिमाग में यही आईडिया चल रहा था की आखिर कैसे नंदू को पहचाना जाए तभी विक्रांत ने नोटिस किया कि उसके ठीक आगे चल रही ट्रक के दरवाजे पर खून के छीटे पड़े हुए थे जो कि शायद उसकी गोली से मरे शख्स के ही खून का निशान था अब विक्रांत ने एक बार फिर से ट्रक की स्पीड को बढ़ाते हुए आगे चल रहे टैंकर को ओवरटेक करने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन शायद अब तक उन टैंकर में बैठे चोरों को भी ये पता लग चुका था कि उनके पीछे आ रही ट्रक उन्हें पकड़ने के लिए आ रही तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई ट्रक इतनी स्पीड में चलते हुए उन्हें पकड़ भी सकती है इस टाइम विक्रांत का ट्रक किसी पीले लाइट की तरह भाग रहा था विक्रांत आगे चल रही ट्रक के दाएं साइड से उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर ही रहा था कि आगे चल रही ट्रक के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को दाएं तरफ मोड दिया आनंद में विक्रांत को ब्रेक लगाकर स्पीड को कम करना पड़ा इसके थोड़ी देर बाद फिर से विक्रांत ने बाई तरफ से ओवरटेक करने का प्रयास किया लेकिन इस बार भी उसके साथ वही हुआ आगे चल रहे टैंकर के ड्राइवर ने गाड़ी को बाय तरफ मोड़ते हुए विक्रांत को आगे निकलने से रोक दिया इसके साथ ही टैंकर के ड्राइवर की सीट के बगल वाली सीट पर बैठे शख्स ने खिड़की से बाहर लटक कर विक्रांत के ऊपर दो दोनों शीशा टूट कर गिर पड़ा हालांकि विक्रांत की बॉडी पर बुलेट प्रूफ जैकेट अभी तक एक्टिवेट था लेकिन फिर भी वो अचानक से गोली चलने से घबरा उठा था अब मजबूरन विक्रांत को अपने ट्रक की स्पीड कम करके किसी और तरकीब के बारे में सोचना पड़ गया क्योंकि ये तो जाहिर हो चुका था कि उन लुटेरों को यह खबर लग गई थी कि पीछे ट्रक में कोई पुलिस वाला उनका पीछा कर रहा है और अब वो लोग किसी भी कीमत पर विक्रांत की ट्रक को खुद से आगे नहीं निकलने देंगे उधर जब उन चोरों ने यह नोटिस किया कि विक्रांत के ट्रक की स्पीड कम हो चुकी है तो फिर उन लोगों ने अपने टैंकर की स्पीड को और तेज करते हुए यहां से भागने की कोशिश शुरू कर दी अब विक्रांत उन लोगों को ओवरटेक करने का प्लान कैंसिल कर चुका था इसके बजाय उसने अचानक से स्टेयरिंग व्हील को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाने का प्लान बनाया लेकिन फिर विक्रांत को समझ में आया कि ऐसा कुछ करने पर ज्यादा नुकसान उसी का हो सकता है ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका ट्रक उस टैंकर के मुकाबले एक तिहाई आकार का था और अगर ऐसी कंडीशन में वो आगे चल रहे ट्रक ऐसी टक्कर करता है तो हो सकता है की उसका ही बैलेंस बिगड़ जाए और वो ट्रक लेकर हाईवे के किनारे बने गड्ढो में जा गिरे फिर तो उसके लिए जिंदा बचना भी मुश्किल हो जाएगा इसी टाइम विक्रांत को यह भी ध्यान आया कि उसके बुलेट प्रूफ जैकेट का टाइम लिमिट जल्द ही खत्म होने वाला है क्योंकि अब अदृश्य शक्ति की तरफ से इसके बंद होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका था इस वक्त विक्रांत को बुलेट प्रूफ जैकेट की काफी जरूरत थी क्योंकि किसी भी वक्त उसके ऊपर गोली चल सकती थी ऐसे में विक्रांत ने तुरंत ही चार सौ खत्म करते हुए इस बुलेट जैकेट के टाइम लिमिट को दस मिनट और बढ़ा दिया लेकिन वो ये भी जानता था की इस सिचुएशन में सिर्फ बुलेट जैकेट से ही उसका काम नहीं चलने वाला है ऐसे में उसने सोचा कि उस टाइम अगर एनर्जी बूस्टर डिवाइस का इस्तेमाल ट्रक की एनर्जी को बढ़ाने के लिए किया जाए तो हो सकता है कि उसे कुछ फायदा मिल सके जैसे उसने न्यूजीलैंड में एनर्जी बूस्टर डिवाइस का इस्तेमाल किया था ट्रक को इतनी स्पीड में भगाने की वजह से शायद अब ट्रक के पीछे लगा कैरियर टूट अलग होने वाला था क्योंकि कैरियर के ज्वाइंट में से काफी भयानक आवाज आ रही थी जो की इस तरफ संकेत दे रहा था की किसी भी टाइम ये कैरियर टूट के इंजन कैबिन से अलग हो सकता है और हो सकता है कि उसके टूटने के बाद विक्रांत का ट्रक की ओर से नियंत्रण भी छूट जाए और अगर उसका गाड़ी पर से नियंत्रण हटता है तो फिर हो सकता है कि वो ट्रक समेत हाईवे के किनारे बने गड्ढों में जा गिरे ऐसी सिचुएशन में उसकी जान भी जा सकती है इस सिचुएशन के बारे में सोचते हुए विक्रांत ने एक हाथ से मजबूती से ट्रक का स्टेयरिंग व्हील पकड़ लिया दूसरे हाथ में उसने अपनी पिस्टल को पकड़ लिया और तब एक बार फिर से उसने ट्रक की स्पीड को बढ़ाते हुए खुद के आगे चल रहे टैंकर के बेहद करीब पहुंचा दिया इसके बाद उसने पिस्टल से निशाना साधते हुए दूसरी बार भी शूट कर दिया तड़ाक तुरंत ही दूसरी गोली चली और इस बार ये गोली सीधे ट्रक के साइड विंड सीट पर जा लगी जिससे वो कांच भी टूट कर नीचे गिर पड़ा इसके बाद टैंकर के ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ने लगा और टैंकर पूरे सड़क पर लहराता हुआ चलने लगा फिर विक्रांत ने बड़ी चलाकी से अपने ट्रक की स्पीड को कम किया और टैंकर के पीछे वाले भाग में हल्का सा उसका बैलेंस और ज्यादा बिगड़ गया और फिर थोड़ी देर तक हाईवे पर साप की तरह लहराने के बाद उस टैंकर का पिछला पहिया हाईवे के किनारे बने डिवाइडर से जा टकराया जिसके बाद वो टैंकर और ज्यादा अनियंत्रित हो उठा हालांकि इसके बावजूद टैंकर का ड्राइवर अपनी गाड़ी का बैलेंस संभालने में कामयाब रहा और उसने जल्दी ही गाड़ी पर नियंत्रण बनाते हुए, इसे फिर से चुका था। ने आखिरकार अब उस टैंकर को ओवरटेक कर ही लिया था विक्रांत ने गुस्से में आकर स्टेयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा दरअसल जब वो टैंकर को ओवरटेक करके आगे पहुंचा तो उसका ध्यान दूसरे टैंकर की तरफ गया जो कि आगे हाईवे पर दिखाई नहीं दे रहा था विक्रांत ने तुरंत डिटेक्टर डिवाइस से उसका लोकेशन चेक किया तो पता चला कि वो ट्रक इस टाइम हाईवे के किनारे किसी गांव में पहुंच चुका है विक्रांत तुरंत समझ गया कि ये लोग उस ट्रक को गांव में ले जाकर उसे खाली करना चाहते हैं, और ट्रक का माल वो किसी छोटी गाड़ी में लोड करके फरार होने वाला है विक्रांत ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ रहा था कि अगर उन लोगों ने ट्रक के माल को किसी छोटी गाड़ी में लोड कर दिया और यहाँ से भागने में सफल हो गए तो फिर पुलिस के लिए उन्हें दोबारा से पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा ये सब चीजें दिमाग में आने के बाद विक्रांत ने एक हाथ से ट्रक की स्ट्रेरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ में अपना फोन पकड़ लिया और फिर उसने पुलिस के पास कॉल कर दिया अभी वो कॉल पर कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसे जोरदार धमाके की आवाज सुनाई पड़ी इस धमाके की आवाज के साथ ही उसकी गाड़ी भी बुरी तरह से अनियंत्रित हो चुकी थी विक्रांत के हाथ के के रहे टैंकर ने उसके ट्रक में जोरदार टक्कर मार दिया था टैंकर का ड्राइवर शायद पागल हो चुका था उसे मरने का भी खौफ नहीं था अभी विक्रांत इस टक्कर को संभाल पाता तुरंत बाद ही टैंकर ने फिर से ट्रक में पीछे से आकर जोरदार टक्कर मार दिया था जिससे फिर से विक्रांत का नियंत्रण गाड़ी से हटने लगा विक्रांत का ट्रक हाईवे पर इधर उधर लहराते हुए चलने लगा फिर उसने बड़ी मशक्कत से फिर से इसको हाईवे के बीचों बीच लाने में सफलता पाई